करंगने नंग सो कैसे सोवे हो लहरे लहरे बऊ हो शब्द सुनी रोवे हो जे करपिया परदेस नींद नहीं आवे हो चौकी चौकी उठ जागी सैज नहीं भावे हो रैन दिवस मार बान पपिहा बोले हो पिया पिया लावे सौर सवती होई डोले हो रहे रह सो कैसे के जीवे हो जे करे अभी की चाह जहर कस पीवे हो अभरण देहु बहाय वसन ध्ये फारी हो पियबीन कान सिंगार शीस दे मार हो भूखन लागे नींद बिरह करके हो मांग से रे मसीपच नैन जल ढर के हो कह कहें करे सिंगार सो का दिखाए हो जे कर पिय पर सु, सो कहे रिझावे हो रहे चरण चीतलाई सरन आगर हो पलटू दास के शबुदरह के सागर हो Hmm, प्रेम बन जोगी मारो कैसे हिया मोगिया की लाली लाली अंखियाँ हों जैसे कंवल के फूल हमारी सूरख चुनरिया हो दोनों भरे कस के ही यूर जोगिया के लिए मृग छलवा हो आपने आन पट दोनों के सिया ब गोदरिया हो होई जाया फ़की कसके हिया मूर नामी सिंगिया बजाय हो ती मोरी ओर चितवन में माना हरियो हो जोगी या बड़ चोर कस के हिया गंगा जमुने के बीचवा बे झीर हिरनी नेहिया हो हरिले गायो पीर कस ही हीया जोगिया अमर मरे नहीं हो उजल मोरी कर म लिखबर पावल कर म हो गावे पलटू तो कसके सावन बीता जाए ऐसे में तुम कहाँ छिपे हो कोयल कूके मैना चहके कलियां चटके सब्जा लहके पात पात खुशबू से महके मदिरा लेसा गुलसन बहके बहके रंग उड़ाए ऐसे में तुम कहाँ छिपे हो सावन बीता जाए ऐसे में तुम कहाँ छिपे हो बिखरी अलकें सर के घूट झूमी सखियां, नाचा पनघट मन में उमंगें लेती करबच, दूर कोई सांवरिया नटखट मध्यम स्वर में गाए, ऐसे में तुम कहाँ छिपे हो सावन बीता जाए ऐसे में तुम कहाँ छिपे हो बिजली कोंधे गरजे बादल तेज हवा खड़काए साकल मेरा रोम रोम है बेकल तुम्हें निहारे बहता काजल नेह की जोत जगाए ऐसे में तुम कहा छिपे हो सावन बीता जाए ऐसे में तुम कहा छिपे हो तांडव तांडवन करे तन्हाई तृष्णा सांपिन सी लहराई गमने अलग एक रास रचाई सांस अजानी सी अकुलाई धीरज हाँक लगाए ऐसे में तुम कहा छिपे हो साबन बीता जाए ऐसे में तुम कहा छिपे हो परमात्मा की खोज में दो मार्ग है एक तो उनका जो परमात्मा को सत्य की भांति देखते हैं और एक उनका जो उसे प्रीतम की भांति देखते हैं दोनों ही मार्ग सही हैं दोनों ही मार्ग एक ही मंजिल पर पहुंचाते हैं लेकिन दोनों मार्गों के ढंग अलग रंग अलग जो परमात्मा की खोज में सत्य की भाषा से सोचता है उसकी खोज रूखी सूखी होगी वहां कोयल नहीं बोलेगी मैना नहीं चहकेगी वहां सावन नहीं आएगा वहां फूल नहीं नाचेंगे वहां मोर पंख नहीं फैलाएंगे वहां इंद्रधनुष नहीं होंगे वहां गीत नहीं होगा क्योंकि वहां प्रीत नहीं होगी सुख सुख मरुस्थल जैसा होगा वह मार्ग मरुस्थल का सन्नाटा होगा वहां मरुस्थल का अपना सौंदर्य है अपनी शांति अपना मौन लेकिन इस बगिया की चहचहाट पक्षियों के गीत इन सब की वहां भनक भी सुनाई नहीं पड़ेगी न गुलाब खिलेंगे न चंपा न चमेली न बेला न कमल वहां रंग नहीं होंगे वहां रास नहीं होगा वहां बांसुरी नहीं बजेगी, वहां सन्नाटा होगा जो परमात्मा को सत्य की भांति देखते हैं उनका मार्ग ज्ञान का मार्ग है जो परमात्मा को प्यारे की भांति देखते हैं उनका मार्ग भक्ति का मार्ग है पलटू भक्ति के मार्गी ही है इसलिए उनकी भाषा को समझने के लिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कहीं तुम उनके प्रेम को अपना प्रेम मत समझ लेना तुम्हारा प्रेम तो क्षण है पानी का बबूला है जैसा पलटू ने कहा तुम्हारा प्रेम तो ऐसे है जैसे बतासा कोई पानी में डाल दे अभी है अभी गया हवा की एक लहर है आई और गई हो गई तुम्हारा प्रेम टिकता नहीं तुम्हारा प्रेम सपने जैसा है पलटू जब प्रेम की बात करें तो याद रखना वे किसी और प्रेम की बात कर रहे हैं भाषा तो तुम्हारी ही बोलनी पड़ेगी लेकिन उस भाषा में अर्थ तुम अपने मत डालना वैसा करने से ही संतों से लोग चूक जाते कुछ का कुछ समझ लेते जिस सावन की बात पलटू कर रहे वह तुम्हारा सावन नहीं वह सावन तो तब घटित होता है जब भीतर समाधि के मेघ गिरते जिस पपिया की बात पलटू कर रहे वो तुम्हारा पपिया नहीं जब तुम्हारे प्राण पी कहां, पी कहा की पुकार से भर जाते उस पपिया की बात पलटू कर रहे पलटू का मार्ग हृदय का मार्ग है प्रीति का भक्ति का स्वभावता रसिक्त, आनंद पगा चल सको तो तुम्हारे पैरों में भी घुंघर बंध जाए समझ सको तो तुम्हारे ओंठों पर भी बांसुरी आ जाए आंखें खोलकर हृदय को जगा के पी सको पलटू को तो पहुंच गए मध्रालय में फिर ऐसी छने ऐसी छने ऐसी बेहोशी आए कि होश भी ना मिटे होश भी प्रज्वलित हो उठे और बेहोशी भी हो ऐसी उलट बांसी हो बेहोशी में सारा संसार डूब जाए और होश में भीतर परमात्मा जागे बेहोशी में सब व्यर्थ बह जाए और होश में जो सार्थक है निखराए इस बात को ख्याल में रखकर पलटू के एक एक शब्द को लेना पलटू के लिए परमात्मा प्रीतम विरहनी है पलटू विरहणी की भाषा बोलते हैं जे के देख रहे अंगने नौरंगिया सो कैसे सोबे हो जिसके आंगन में वेह आसक्ति भर गई हो आंगन यानी जिसके प्राणों में हमारे प्राण छोटे छोटे आंगन है छोटे छोटे आंगन में भी तो आकाश समाया होता है वही आकाश जो विराट है आंगन के भीतर भी होता है दीवाल के भीतर भी होता है देह हमारी दीवाल है देह के भीतर जो भरा आकाश है वह हमारा आंगन है जे अंगना नौरंगिया और जिसके भीतर परम प्यारे की याद भर गई हो वो जो सभी रंगों का मालिक है उसकी याद भर गई हो जो सारे सौंदर्य का मालिक है उसकी आसक्ति उसकी चाहत पैदा हो गई हो सो कैसे सोबे हो वो सोना भी चाहे तो सो नहीं सकता यहां तुम भेद देखना ज्ञानी को अपने को जगाने की कोशिश करनी पड़ती है इसलिए ज्ञानियों की भाषा जागरण की भाषा है जागो ध्यान स्मृति जागरण ये उनके शब्द हैं सजग करो अपने को सावधान हो सावचेत बनो चैतन्य को उभारो बुद्ध कहते हैं सम्मा सती सम्यक स्मृति को जगाओ महावीर कहते हैं विवेक को उकसाओ कृष्णमूर्ति जागरण की बात करते हैं गुरजेफ आत्मस्मृति की सबका अर्थ एक है कि झकझोरो अपने को झाड़ दो सारी धूल निद्रा की सचेत हो जाओ भक्त की हालत बड़ी और है भक्त सोना चाहे तो नहीं सो सकता ज्ञानी जगा जगा के भी मुश्किल से जगा पाता है और भक्त तो जागा ही रहता नींद आती नहीं क्योंकि विरह की अग्नि जलती है तो नींद कैसे आए उसकी याद छाती में चुभी है भाले की तरह तो नींद कैसे आए इसलिए भक्तों ने नहीं कहा है जागो भक्तों ने तो कहा है कि थोड़ी देर तो विश्राम ले लेने दो कभी तो आंख लग जाने दो कभी तो क्षण भर सो लेने दो भक्तों ने प्रार्थना उल्टी की है ये मार्ग बड़े भिन्न है ज्ञानी को सजग करना पड़ता अपने को क्योंकि ज्ञानी अकेला है और भक्त सजग है क्योंकि परमात्मा की याद उसे झकझोरे दे रही परमात्मा की याद उसमें एक तूफान की तरह उठती नींद कहा नींद बचेगी कहां लहर लहर बहु हो वो याद आती ही चली जाती लहरों पर लहरें जैसे सागर की लहरें आती और तटों से टकराती और चट्टानों पे बिखर जाती और लहरों पर लहरें सागर थकता नहीं मालूम कितनी सदियों से लहरें आती रहीं आती रहीं चट्टानें उन्हें बिखेरती रहीं और लहरें आती रहीं सागर अधीर नहीं होता काहे होत अधीर पलटू कहते ऐसी ही लहरें प्रीति की ही रोमांच से भर जाने वाली लहरें रोए रोए को कपा जाने वाली लहरें भक्त के प्राणों में उठती रहती सोए तो कैसे सोए लहर लहर बहु हो सबदी सुन रोवे हो और जब कभी सत्संग मिल जाता है और जब कभी सदगुरु मिल जाता है जब कभी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठने का अवसर आ जाता है जिसने पिया है उस परमात्मा के घाट से तो उसका शब्द सुन के और क्या करोगे सिवाय रोने के आंसू झरझर जर झरते जर आंखें झपकें तो कैसे झपके आंखें रोती हैं रोने में सब नींद बह जाती आंसुओं की बाढ़ आती सब नींद का कूड़ा कबाड़ ले जाती ज्ञानी को बड़ी चेष्टा करनी पड़ती ध्यान साधने की भक्त को सहज सद जाता है इसलिए भक्ति सहज योग है बस प्रीति उमगाए प्रीति का बीज तुम्हारे हृदय में पड़ जाए से सब अपने से हो जाता है न सिर के बल खड़े होना है न उपवास करके शरीर को गलाना है न कांटों की सेज पर लेट जाना है भक्त को तो तुम मखमल की सेज पे भी लिटा दो तो भी वो कांटों पर ही सोया है वो जो लहरें चली आ रही वो जो याद टकराती वो जो सुरती उठ उठ के उठाती है कहां मखमल की सेज कहां महल उसे तो एक ही धुन लगी है वो तो अपनी धुन में डूबा है उसकी तो श्वास श्वास परमात्मा के लिए पुकार रही है लहर लहर बहु हो शब्द ही सुन रोबे हो और जब भी कभी शब्द सुनने मिल जाता है भक्त कहते हैं शब्द उस स्रोत से उठी हुई ध्वनि को जिसने अनाहत को जाना हो तुम जिस दिन जानोगे अनाहत को तुम्हारे भीतर शब्द उठेगा या जिन्होंने अनाहत को जाना है उनके पास बैठोगे तो उनके शब्द को सुनकर तुम्हारे भीतर प्रीति की लहरें उमंगें उठेंगी जेकर पी परदेश नींद नहीं आवे हो और जिसका पिया परदेश में हो बहुत दूर जिसका पता ठिकाना भी न मिलता हो जिसे पाती भी लिखनी हो तो लिखने का उपाय ना हो जिसकी दिशा का पता नहीं जिसकी तक पहुंचने वाले रास्ते का कुछ पता नहीं जिसका पिया ऐसे परदेश में बसा हो जेकर पी परदेश नींद नहीं आवे हो वो चाहे भी तो कैसे नींद आए नींद लाला के नहीं आती ज्ञानी को नींद तोड़नी पड़ती है तोड़ तोड़ के नहीं टूटती भक्त लाला के भी नींद नहीं ला पाता है इस रहस्य को ठीक से ख्याल रखना ज्ञानी को व्यर्थी लंबे मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है भक्त का मार्ग सुगम है सरल है नैसर्गिक है प्रीति नैसर्गिक है हम प्रेम को जानते तो हैं माना हमारा प्रेम बड़ा कीचड़ भड़ा है माना हमारा प्रेम फूल कम कांटे ज्यादा है माना हमारा प्रेम सुबह कम रात का अंधेरा है लेकिन रात के अंधेरे में सुबह छिपी और फूलों के बीच चाहे कितने ही कांटे हों तो भी कांटों की सत्ता फूलों को नकार नहीं कर सकती हजार कांटों में भी एक फूल खिला हो तो भी पर्याप्त है घोषणा के लिए कि परमात्मा है और अंधेरी रात कितनी ही हो अगर एक तारा भी उगा है, तो पर्याप्त है रोशनी का प्रमाण है और अंधेरी रात जितनी अंधेरी होती सुबह उतने करीब आने लगती हम प्रेम को जानते हैं भंगुर प्रेम को जानते मगर जो क्षण भंगुर है वह भी तो शाश्वत का अंग है क्षण भी तो शाश्वत का ही भाग है हमने अंग को ही पूर्ण समझ लिया ये हमारी भूल है पर क्षण भी शाश्वत का ही कण है भूल मिट जाएगी तो क्षण में भी शाश्वत का दर्शन होगा बूंद में भी सागर दिखेगा और एक फूल पर्याप्त है प्रमाण देने को कि परमात्मा है और एक तारा काफी है ज्योति के होने के सबूत के लिए जेकर पी परदेश नींद नहीं आवे हो बस परदेश में बसे हुए प्यारे की स्मृति तुम्हें पकड़ ले ज्ञानी कहता है आत्मस्मृति को जगाओ भक्त कहता है प्यारे की स्मृति को जगाओ अपनी ही याद करनी बहुत कठिन है परमात्मा की याद करनी सुगम है क्योंकि पर की हमने सदा याद की है पत्नी ने पति की याद की है पति ने पत्नी की याद की है मां ने बेटे की याद की है बेटे ने मां की याद की है मित्र ने मित्र की याद की है हमने पर की याद की है पर की याद के थोड़े से पाठ हमें मालूम है माना कि हमारे पाठ वेद नहीं है छोटे बच्चों की बारह खड़ी है काखा गा है मगर काखा गा से ही तो सारे वेद बन जाते इन्हीं वर्णाक्षरों से तो सारे वेद सारे उपनिषद सारे कुरान का जन्म हो जाता है जिसे बारह खड़ी आ गई उसे सारे वेदों की कुंजी हाथ आ गई माना कि हमारा प्रेम बड़ा छोटा है छोटे आंगन जैसा मगर छोटे आंगन से आकाश की तरफ द्वार खुलता है इस छोटे प्रेम को बड़ा बनाया जा सकता है ध्यान का तो तुम्हें पता ही नहीं इसलिए ध्यान को जगाना दुस्तर है दुरू है दुर्लभ है प्रीति का चलो ठीक ठीक प्रीति का पता नहीं लेकिन प्रीति का पता तो है गलत का ही सही झूठा सिक्का ही हाथ में सही मगर असली सिक्के की कोई झलक तो उसमें होगी तब तो वो झूठे सिक्के की तरह चलता है नहीं तो चलेगा कैसे उसमें छाप तो होगी मोहर तो होगी गलत ही सही झूठा ही सही मगर झूठ में भी सच की थोड़ी झलक होती नहीं तो झूठ चल ही नहीं सकता झूठ को भी सच के पैर उधार लेने पड़ते झूठ को भी सच की बैसाखी पे चलना पड़ता है एक छोटे बच्चे से स्कूल में शिक्षक ने पूछा तू इतने देर से क्यों आया है तो उसने कहा मैं गिर पड़ा और लग गई उसके शिक्षक ने कहा अरे अरे मुझे माफ कर मुझे क्या पता कि तू गिर पड़ा और लग गई कहां लग गई कहां गिर पड़ा उसने कहा आप ये ना पूछे तो अच्छा बिस्तर पे गिर पड़ा और नींद लग गई तो शिक्षक ने उसे पास बुला के एक चांटा रसीद किया उसने कहा क्यों मारते हैं आप उसने कहा कि बिना चांटा मारे तुझे होश न आएगा तेरी नींद नींदा टूटेगी गिर पड़ाया और लग गई तो अब चांटा पड़ेगा तो खुलेगी ध्यान के लिए तो बहुत झकझोरना पढ़ता है गुरु को बहुत चोटे माननी पड़ती एक शराबी 25 पैसे का टिकट अपने सिर पे लगाए माथे पे लगाए और लेटर बाक्स में सिर डालने की कोशिश कर रहे एक सिपाही उसे खड़ा थोड़ी देर से देख रहा था फिर पास आया और कहा कि बड़े मियां ये क्या कर रहे उसने कहा कि पत्नी मायके गई और मैं भी उसे लेने जा रहा हूं देखते नहीं पता लिख दिया है पत्नी के मायके का और टिकट भी लगा दी ने एक डंडा उसकी खोपड़ी पे मारा थोड़ा होश लौटा उस आदमी ने कहा कि डंडा क्यों मारते उसने कहा ये सील मोहर लगा रहा हूं बिना सील के लेटर बॉक्स में कहीं जाएगा तो पहुंचेगा ध्यान के लिए तो बहुत डंडे खाने पड़े तो भी जग जाओ तो बहुत क्योंकि ध्यान एक अर्थ में तुम्हारा बिल्कुल भी परिचित नहीं है गलत ध्यान से भी परिचय नहीं है ठीक की तो बात दूर, ध्यान शब्द कोरा है ध्यान शब्द से तुम्हें कुछ नहीं उठता लेकिन कोई कहे प्रेम प्रीति तो तुम्हारे भीतर थोड़ी उमंग आती थोड़ी लहराती, थोड़ी सुगंध आती इसलिए भक्तों ने सुगम और सहज को चुना है जेकर पी परदेश नींद नहीं आवे हो, आओ प्राणाधार फूल खिले करने के प्रीतम कारी बदरी छाई गुलसन में आंगन में बन में फैल गई कजराई झूम झूम कर डाली डाली गाती है मल्हार आओ प्राणाधार हरे हरे पेड़ों पर बैठे कव्वे करत कुल बादल सूरज की किरणों से मिलकर होली खेले ईश्वर जाने तुम क्यों याद आते हो बारंबार, आओ प्राणाधार थम गई बूंदा बाधी डाले इंद्र धनुष ने झूले पात हुए आपे से बाहर फूल खुशी से फूले साजन अपने मन पर मेरा रहा नहीं अधिकार आओ प्राणाधार नाच रही हैं मिलकर सखियां गूंज उठा है बन छूम छनाना ना छूम छनाना ना छूम छनाना नाचन ना छन माधुर और गंभीर है कितनी पायल की झनकार आओ प्राणाधार पुकारा है हम सब ने पर को अलग अलग रूपों में पुकारा है मगर पुकारा है दूसरे पर हमारी नजर सहज ही लगी है इसलिए प्रार्थना आसान है ध्यान कठिन है क्योंकि प्रार्थना में पर का अंगीकार है देखते हो तुम पतंजलि ने ईश्वर को भी कहा कि आवश्यक नहीं है योगी के लिए मानना सिर्फ एक आलंबन है और बहुत आलंबनों में एक उपाय है ईश्वर कोई लक्ष्य नहीं है परम समाधि को पाने में जैसे और बहुत उपाय हैं वैसा ही ईश्वर भी एक उपाय है पतंजलि ईश्वरवादी नहीं योगी ईश्वरवादी हो ही नहीं सकता लेकिन तरकीब से इंकार किया पतंजलि ने सीधा सीधा इंकार नहीं किया कि ईश्वर नहीं कह दिया कि ईश्वर भी एक आलम बन है एक आधार है इस आधार से भी कुछ लोगों ने समाधि पाई मगर लक्ष्य समाधि है साधन मात्र ईश्वर ये तो इंकार करने से भी बड़ा इंकार हो गया ईश्वर को साधन बना देना महावीर ने तो साफ ही कह दिया कि कोई ईश्वर नहीं महावीर महायोगी ईश्वर को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है वहां ध्यान पर्याप्त वस्तुतः ईश्वर को मानना महावीर की दृष्टि में ध्यान के लिए बाधा है क्योंकि पर की मौजूदगी से मुक्त होना है पर से मुक्त होना है तो परमात्मा से भी मुक्त होना, होना, तो परमात्मा भी मुक्त होना होगा परमात्मा भी पर है बुद्ध ने भी इंकार कर दिया है ईश्वर से यह तीन ध्यान की परंपराएं भारत में पैदा हुई परम ध्यान की परंपराएं तीनों ने ईश्वर को इंकार कर दिया ये इंकार कारण नहीं ये इंकार दार्शनिक भी नहीं है ये इंकार मौलिक रूप से ध्यान की व्यवस्था का अनिवार्य अंग है ध्यानी को अकेला होना है इतना अकेला होना है कि वहां कोई परमात्मा भी न रह जाए इतना अकेला होना है कि वहां प्रार्थना करने का भी उपाय न रह जाए दूसरा ही न होगा तो प्रार्थना कैसे होगी ध्यानी को शून्य होना है भक्त को शून्य नहीं होना भक्त को पूर्ण होना है भक्त को अपने को परमात्मा से भर लेना है भक्त को अपने द्वार दरवाजे खोल देने और निमंत्रण देना नेह निमंत्रण की तू आ आणाधार आ और मुझ में समा चौंक चौंक उठे जागी सेज नहीं भावे हो भक्त तो चौंक चौंक के उठाता है जैसे तुम किसी की प्रतीक्षा करते हो प्रेसी की प्रेमी की तो चौंक चौंक पड़ते हो दरवाजे पर हवा का झोंका आता है खड़खड़ होती भागे दरवाजा खोल के देखते हो रास्ते पर सूखे पत्ते खड़खड़ करते हवा में उड़ते भागे दरवाजा खोलते हो कोई रास्ते से गुजरता है पोस्टमैन गुजरे कि हवलदार गुजरे कि दूधवाला गुजरे कि तुमने दरवाजा खोला कि पता नहीं वही आ गया हो कहीं ऐसा ना हो कि दरवाजा बंद देख लौट जाए जीसस ने कहा है अपना दरवाजा बंद ही मत करना क्योंकि कौन जाने वह कब आए किस घड़ी किस मुहूर्त दरवाजा खुला ही रखना द्वार पर बंधनवार सजाए ही रखना पलक पावड़े बिछाए ही रखना कब आ जाए किस घड़ी में कोई नहीं जानता उसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती तो कैसे सोए भक्त नहीं सौ पा पाता चौंक चौंकी उठे जागी सेज नहीं भावे हो और बिना प्यारे को पाए सेज भाए तो कैसे भाए सेज काटती है उसके साथ तो सूली भी भली उसके बिना सेज भी प्यारी नहीं लगती और मीरा ने कहा है सूली ऊपर सेज पिया की सूली पर ही उसकी सेज है मगर भक्त मिटने को राजी भक्त कहता है मुझे मिटा दो तुम ही रहो ज्ञानी कहता सब मिट जाए बस आत्मा बचे भक्त कहता है मैं मिट जाऊं बस तुम बचो दोनों पहुंच जाते हैं एक ही जगह कारण समझ लेना ज्ञानी कहता है मैं बचूं तू छूट जाए लेकिन जब सब तू से छुटकारा हो जाता तो मैं अपने आप छूट जाता क्योंकि मैं बिना तू के नहीं बच सकता मैं के लिए तू की रेखा चाहिए ही चाहिए मैं में कोई अर्थ ही नहीं होता तू के बिना इसलिए बुद्ध की बात में बड़ा अर्थ है उन्होंने परमात्मा को इंकार किया और फिर आत्मा को भी इंकार कर दिया इस अर्थ में बुद्ध महावीर से ज्यादा तर्कयुक्त है ज्यादा संगत है क्योंकि महावीर ने परमात्मा को तो इंकार किया आत्मा को इंकार नहीं किया महावीर आधे गए आधे रास्ते गए कह दिया कि परमात्मा तो नहीं तू तो नहीं लेकिन यह ना कह सके कि मैं नहीं बुद्ध ने तर्क को उसकी पूरी संगति तक पहुंचाया जब परमात्मा ही नहीं तो आत्मा कैसे शून्य बचा और यही घटना भक्त को भी घटती भक्त मैं को मिटाता है जिस दिन मैं बिल्कुल मिट जाता हूं उस दिन तू कहां मैं के बिना कौन कहेगा तू मैं का संदर्भ चाहिए ही चाहिए तू के अस्तित्व के लिए मैं की पृष्ठभूमि में ही तू उभर के प्रकट हो सकता है नहीं तो तू भी नहीं बचेगा जैसे ही ज्ञानी तू को मिटा देता है मैं मिट जाता है भक्त मैं को मिटा देता है तू मिट जाता है और ये वो घड़ी है जहां दोनों का मिलन हो जाता जहां भक्त भक्त नहीं है ज्ञानी ज्ञानी नहीं है जहां केवल सत्य ही शेष रह गया सत्य ना तो मैं में है ना तू में लेकिन सत्य तक पहुंचने के दो उपाय या तो मैं को मिटाओ या तू को मिटाओ मैं को मिटाना सुगम भी है खतरे से खाली भी तू को मिटाना कठिन भी है और खतरे से भरा हुआ भी एक तो पहले मिटाना बहुत मुश्किल तू को क्योंकि हमारी पूरी जीवनधारा तू की तरफ प्रवाहित होती बच्चा पैदा हुआ कि मां के स्तन खोजने लगता है जीवनधारा तू की तरफ बहने लगी बच्चा पैदा हुआ कि मां से चिपटा मां को छोड़ते नहीं उसका दामन पकड़े रखता है रात सोता भी है तो उसकी साड़ी हाथ में रखता है कि कहीं वो रात नींद में उसे छोड़कर कहीं चली ना जाए जीवनधारा तू की तरफ उन्मुख है ये सहज स्वाभाविक है इसलिए तू को छोड़ना कठिन और अगर छोड़ भी पाओ तो एक बड़ा खतरा है तू तो छूट जाए और मैं ना मिटे तो तू छूटा नहीं सिर्फ दब गया अचेतन में समा गया और तब मैं बड़ा अहंकार की तरह प्रकट होगा इसलिए जो लोग तू को मिटाने चलते हैं वो अहंकार का खतरा मोल लेते उसका अंतिम परिणाम भयंकर भी हो सकता है अहंकार इतना प्रगाढ़ हो सकता है कि सत्य के मार्ग में बाधा बन जाए हिमालय की तरह खड़ा हो जाए भक्त का मार्ग सुगम भी है और खतरे से भी खाली क्योंकि मैं से ही मिटाना है तो अहंकार का खतरा तो है ही नहीं इसलिए तुम जैन मुनि में जैसा अहंकार देखोगे वैसा सूफी फकीर में नहीं देखोगे जैन मुनि तू को मिटाता है और तू को मिटने में मैं मजबूत होने लगता है डर यही है अगर बहुत सावधानी न रही अति सावधानी चाहिए खडक की धार पे चलना है जरा चूके कि खतरा है इधर गिरे तो कुआ उधर गिरे तो खाई जैन मुनि का अहंकार बहुत भयंकर हो जाता है। तुम जैन मुनि से नमस्कार करो तो वह हाथ जोड़कर नमस्कार भी नहीं करता नहीं कर सकता वो सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकता है दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करे तुम्हें श्रावक को पापियों को असंभव उसे तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता सिर्फ पापी दिखाई पड़ता है सूफी फकीर किसी के भी पैर छू लेता है अरे पैर छूने में भी क्या कोई पात्रता और अपात्रता का हिसाब रखना होगा किसी के भी पैर छू लेता है राह चलते लोगों के पैर छू लेता है सूफी फकीर बख्त है, वो मैं को मिटा रहा है जलालुद्दीन की प्रसिद्ध कहानी प्रेमी ने अपनी प्रेसी के द्वार पर दस्तक दी भीतर से आवाज आई कौन उसने कहा क्या तू पहचानी नहीं मेरी आवाज मेरे पैरों की आवाज मैं हूं तेरा प्रेमी और भीतर से उत्तर मिला घर प्रेम का बड़ा छोटा है इसमें दो ना समा सकेंगे अभी जाओ और पको और तैयार हो फिर लौटना कबीर कहते ना प्रेम गली अति सांकरी सामे दो ना समा है वैसे ही जलाउद्दीन की उस कहानी में उस कविता में प्रेसी कहते ही कहते ये प्रेम का घर बहुत छोटा है इसमें दो नहीं समा सकते अभी जाओ फिर बरसों बाद प्रेमी लौटा फिर द्वार पे दस्तक दी वही सवाल कौन उसने कहा अब मैं नहीं हूं अब क्या उत्तर दू अब तो तू ही है और द्वार खुल गए भक्त मैं को मिटाता है द्वार खुल जाते क्योंकि मैं से बड़ी और कोई बाधा नहीं सच्चा ध्यानी भी तू को मिटाने के बाद मैं को मिटाने में लगता है अगर मैं न मिटे तो चूक हो जाती लेकिन सच्चे ध्यान बहुत कम क्योंकि मार्ग कठिन खतरों से भरा हुआ है। ज्ञानियों की बजाय भक्तों ने ज्यादा निर्वाण को उपलब्ध किया है ध्यान से कम भजन से ज्यादा पहुंचे हैं लोग ज्ञान से कम प्रेम से ज्यादा पहुंचे हैं लोग रैन दिवस मारे बान पपीहा बोले हो इधर पपीहा पुकारने लगता है पी कहां और उधर भक्त के प्राणों में गूंज उठने लगती है पी कहां भक्त को तो प्रत्येक चीज परमात्मा की याद दिलाती पपीहा पिया बिन तड़पाए रात कटे है रोते जागे मुझ विरहन की आंख न लागे सपने नैनन से हैं भागे कौन मुझे समझाए पपीहा पिया बिन तड़पाए बिजली चमके रैन अंधेरी मन की दुखिया मन की दुनिया दुखने घेरी मेरा गीत है लय भी मेरी दूर से कोई गाए पपीहा पिया बिना तड़पाए पिछले सिकवे धो देती हूँ प्रेम में होश भी खो देती हूँ हर एक बात पर रो देती हूँ आशा डूबी जाए पपीहा पिया बिना तड़पाए मेरा गीत है ले भी मेरी दूर से कोई गाए पपीहा गाता है लेकिन भक्त को लगता है मेरी लय है गीत भी मेरा है दूर से ये कौन गाने लगा है ये उसके प्राणों की पुकार है पी कहा परमात्मा कहा है कहां खोजू किस दिशा में जाऊं किन आकाशों में तलाशू किन पातालों में खोदू कहां है परमात्मा वह कहां है जो मेरे प्राणों को तृप्ति दे जो मेरे सूखे कंठ को गीला करे जो मेरी भटकती हुई जीवन धारा को सागर तक पहुंचा दे पीपी -पी लावे शोर सबतुई डोले हो विरहन रहे अकेल सो कैसे के जीवे हो ज्ञानी चेष्टा करता अकेला रहूं कैसे अकेला रहूं ज्ञानी एकांत खोजता है और भक्त हैरान होता है कि भीड़ में भी अकेला है ये मजे की बातें ख्याल में रखना ये भेद तुम्हें साफ होने चाहिए इस चुनाव में आसानी होगी ज्ञानी जंगल जाता है कि अकेले में जाना है और भक्त कहता है भीड़ में भी खड़ा हूं बाजार में तो भी अकेला हूं क्योंकि परमात्मा जब तक नहीं मिला तब तक कैसे दुकेला तब तक तो अकेला ही हूं हां भीड़ भाड़ है ठीक है बाजार चलता राह चलती सब ठीक मगर मैं तो अकेला हूं उसके प्राण तो अटके हैं सदा परमात्मा में ऊर्जा पीके देशी ऊर्जा पीके देश भूल गई हैं प्रेम की घाते मीठे सपने मतभरी रातें मन में डूबने वाली बातें जगने बदला भेषरे पंची ऊर्जा पीके देशर पंछी ऊर्जा पीके देश मन मंदिर को छोड़ गए प्रेम के नाते तोड़ गए दुख से रिश्ते जोड़ गए, जाए बसे परदेश पंची उर्जा पी के देश पंछी उर्जा पी के देश राग नहीं बरसात नहीं है दिन वो नहीं वो रात नहीं है पहली सी वो बात नहीं है देश भी है परदेश रंछी ऊर्जा पी के देश रंछी ऊर्जा पी के देश तुझ बिन पीतम चैन न आए प्रेम का दीपक बुझता जाए याद पिया की मन कल पाए ले जा रे संदेश रे पंछी ले जाइए संदेश रे पंछी ऊर्जा पी के देश रे पंछी, उड़ ऊर्जा पी के देश प्रतिपल एक ही तरफ कि कैसे पंख फैलाऊं कैसे पिया के देश उड़ जाऊं और हर चीज याद दिलाती जगत की हर चीज उसी की तरफ इंगित करती इशारा करती विरहन रहे अकेल सुकैस के जीवे हो जिसने विरह को जाना है परमात्मा के जिसने उसे प्रेम से पुकारा है वह तो अकेला ही भरे बाजार में अकेला है उसे अकेलापन नहीं खोजना पड़ता जेकर अमी के चाह जहर कस पी वे हो और जिसने परमात्मा को चाह है जिसने अमृत की चाह की है संसार से अपने आप छूटने लगता है उसे छोड़ना नहीं पड़ता ज्ञानी को छोड़ना पड़ता है संसार त्यागना पड़ता है संसार चेष्टा करनी पड़ती भक्त से छूट जाता है छोड़ना नहीं पड़ता क्योंकि जिससे उस प्यारे की याद उठने लगी इस संसार में कुछ भी उसे सार्थक नहीं मालूम होता अमृत की जिसे याद आने लगी वो जहर पिएगा जिस हंस को मानसरोवर की याद आ गई फिर वो तुम्हारे गांव की तलैया में कीचड़ में बैठेगा फैला देगा पंख उड़ चलेगा मानसरोवर को मोती चुगने वाला हंस कंकड़ पत्थर चुगेगा हंसा तो मोती चुगे भक्त को परमात्मा की प्रीति जैसे जैसे सघन होने लगती है वैसे वैसे स्वाद आने लगता अमृत का यह स्वाद कुछ ऐसा नहीं जो बाहर से आता है ये तुम्हारे ही प्राणों में ढलती है शराब नशा तुम्हारे भीतर ही उमकता है भक्त डोलने लगता है मस्त हो डोलने लगता है उसके आंसू बहुत जल्दी ही गीत बन जाते उसकी उदासी बहुत जल्दी संगीत बन जाती उसका विरह बहुत जल्दी मिलन के करीब आने लगता है विरह की जितनी सघनता होती है मिलन उतने शीघ्र घटित होता है जिस क्षण विरह परिपूर्ण होता है पूर्ण होता है उसी क्षण मिलन घट जाता है जेकरे अमी के चाह जहर कस पीवे हो अभरन देव बहाए बसंत फार फारे हो त्यागी ज्ञानी छोड़ता है मगर छोड़ने में उसका अहंकार प्रबल होता है वो हिसाब रखता है भीतर कितने उपवास किए कितना धन छोड़ा कितना पद छोड़ा वो उसकी बार बार चर्चा करता है वो उसे भूलता नहीं वो धीरे धीरे उसे बढ़ाने भी लगता है वो धीरे धीरे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है मैंने इतना त्याग किया महात्यागी हूं लेकिन भक्त का त्याग बड़े और ढंग से घटता है जैसा घटना चाहिए वैसा घटता है उसके आभरण उतर जाते उसके आभूषण उतर जाते उसका श्रृंगार उतर जाता है क्योंकि जब प्यारा प्रदेश में हो तो कैसा श्रृंगार कैसे आभूषण अभरण देव बहा है वह अपने आभूषण बहा देता बसंध है बसंधे फारे हो अपने वस्त्रों को फाड़ डालता है किसके लिए हम वस्त्र अपने लिए तो नहीं पहनते औरों के लिए पहनते और हम आभूषण भी अपने लिए तो नहीं पहनते औरों के लिए पहनते प्यारा आता हो तो हम दुल्हन जैसे सजते लेकिन प्यारा दूर हो उसकी खोज खबर ना मिलती हो तो विरहन सज के नहीं बैठती उसके बाल बिखर जाते उसके बाल सूख जाते उसके आभरण कब छूट जाते हैं हाथ से कब गिर जाते पता नहीं चलता उसके वस्त्र कब फट गए इसकी उसे याद भी नहीं रहती ये सब सहज घटता है यही भक्ति का अद्भुत रूप है कि ज्ञानी को जो चेष्टा कर कर के करना पड़ता है भक्त को अनायास हो जाता है भक्त पर परमात्मा की अनुकंपा अपार है ज्ञानी को अकेले करना पड़ता है भक्त की सहायता परमात्मा करता है तोड़ दो मेरा जाम कि मैं अब पी ना सकूंगा प्यास बुझी तो जी ना सकूंगा तोड़ दो मेरा जाम प्यास मधुर सपनों का सागर प्यास छलकते नयन की गागर सपनों का अंजाम कि अब मैं पी ना सकूंगा प्यास बुझी तो जी ना सकूंगा तोड़ दो मेरा जाम प्यास मनोहर प्यार की रजनी प्यास नसीले रूप की सजनी लहराए हर गाम कि अब मैं पी ना सकूंगा प्यास बुझी तो जी ना सकूंगा तोड़ दो मेरा जाम दीपक शीशे फूल सितारे छोड़ के बढ़चल कोई पुकारे जीवन है संग्राम कि अब मैं पी ना सकूंगा प्यास बुझी तो जी न सकूंगा तोड़ दो मेरा जाम प्यास रसीला स्वप्न मिलन का मीत हमारे बाले का पीत हुई बदनाम कि अब मैं पी ना सकूंगा प्यास बुझी तो जी न सकूंगा तोड़ दो मेरा जाम प्यास जगत की रीत पुरानी आशाओं की छांव सुहानी कर लू कुछ विश्राम कि अब मैं पी न सकूंगा प्यास बुझी तो जी न सकूंगा तोड़ दो मेरा जाम प्यास मेरी जानी पहचानी प्यास मेरी हृदय की रानी प्यास मेरा इनाम कि अब मैं पी न सूकूंगा प्यास बुझी तो जी न सूकूंगा तोड़ दो मेरा जाम भक्त तो अपने जाम को तोड़ देता है इस जगत का सब पी के देख लिया और व्यर्थ पाया सब पिया और प्यास बुझी नहीं सब पिया और प्यास बढ़ती ही चली गई प्यास मेरी जानी पहचानी प्यास मेरे हृदय की रानी अब तो वो परमात्मा की प्यास से भरा है अब वो कहता है इस जानी पहचानी प्यास, प्यास को परमात्मा की तरफ दौड़ाता हूं प्यास मेरी जानी पहचानी प्यास मेरे हृदय की रानी प्यास मेरा इनाम कि अब मैं पी ना सकूंगा प्यास बुझी तो जी ना सकूंगा तोड़ दो मेरा जाम अब इस जगत में पीने योग्य कुछ भी नहीं है इस जगत में अपने जाम को तोड़ देता है इसलिए नहीं कि जगत पाप है इसलिए नहीं कि जगत में जीना घृणित है वो जहर को इसलिए नहीं छोड़ता कि जहर है वो जहर को इसलिए छोड़ता है कि अब उसके भीतर अमृत की चाहत जगी है वो कांटों को इसलिए छोड़ देता है कि फूलों की आशा फूल पास ही दिखाई पड़ने लगे उसके हाथ फूलों की तरफ बढ़ने लगे इसलिए कांटों से अपने आप छूट जाता है ज्ञानी कहता है पहले त्याग फिर परमात्मा मिलेगा या ज्ञान मिलेगा या सत्य मिलेगा या जो भी नाम तुम पसंद करो मोक्ष मिलेगा निर्वाण मिलेगा लेकिन पहले त्याग त्याग से मिलेगा ज्ञान त्याग से मिलेगा निर्वाण और भक्त कहता है निर्वाण का स्वाद आ जाए तो त्याग घटित हो जाता है त्याग पहले नहीं अमृत का स्वाद आ जाए तो जाम हाथ से गिर जाता है जहर का और टूट जाता है पीबिन कौन सिंगार सीस दे मारो हो उस प्यारे के बिना क्या श्रृंगार करें दीवानों से सिर्फ फोड़ लेने का मन होता है भूख न लागे नींद विरह हिए करके हो कैसी भूख कैसी नींद हृदय में एक कसक है एक कड़क है एक बिजली कौंद कौन, -कौन चाहती विरह हिए करके हो मांग सिंदूर मसी पोछ अब पोछ डालो मांग का सिंदूर पहच डालो आंखों का अंजन काजल नैन जल के हो न पहुंचोगे तो भी बह जाएगा क्योंकि आंखों से जो बरसा शुरू हुई है वो जो परमात्मा के लिए आंसू झरने शुरू हुए ये जो सावन की झड़ी लगी है आंखों से ऐसे भी काजल बह जाएगा पोच ही डालो कह के करे श्रृंगार सो ही दिखावे हो अब किसके लिए श्रृंगार करना है किसको दिखलाना है देखने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है जब तक वो दृष्टा मौजूद ना हो जाए जब तक परमात्मा की आंख ना पड़े तब तक न कोई श्रृंगार है न कोई भूख है न कोई प्यास है जेकर पी परदेश रिझावे हो रहे चरण चित लाई सोई धन आगर हो व्यर्थ समय ना गओ श्रृंगार में व्यर्थ समय ना गो संसार को रिझाने में सारे समय और सारी ऊर्जा को जो समझदार है जो चतुर है बुद्धिमान है वो एक काम में लगा देता रहे चरण चित लाई सोई धन आगर हो वही है धन्यभागी, वही है बुद्धिमान जो परमात्मा के चरणों में सारे चित्त को लगा देता सब तरफ से बटोर लेता अपनी ऊर्जा को और उस एक पर समर्पित कर देता है पलटू दास के शब्द विरह के सागर हो पलटू दास कहते हैं बुरा मत मानना मेरे शब्द तुम्हारे भीतर आंसुओं को पैदा करेंगे विरह का सागर उमगाएंगे तुम्हारी छोटी सी गागर में विरह का सागर पैदा हो सकता है पलटू दास कहते मेरी बात का बुरा मत मानना क्योंकि जो विरह में नहीं जला उसे मिलन का आनंद कभी उपलब्ध नहीं होगा जिसने विरह का जहर नहीं पिया उसे मिलन का अमृत नहीं मिला विरह तैयारी विरह पात्रता है और जब पात्र तैयार होगा तो ही परमात्मा तुम्हें प्रवेश कर सकता है तुमने क्यों वह गीत सुनाया जिसकी लय में सोए हुए थे मेरे मन के राग तूफान उठे जीवन सागर में फैला दुख का झाग दुख की लहरों ने उठ उठ कर सुख और चैन बहाया तुमने क्यों वह गीत सुनाया सपने छोड़ गए नैनों को छाया एक अंधेरा एक भयानक चिंता ने है मेरे मन को घेरा फूटे ऐसे भाग कि जिसने ऐसा दिन दिखलाया तुमने क्यों वह गीत सुनाया बादल के कोहरे से निकली चंद्रमा की नैया धीरे धीरे चलती जाए कोई नहीं है खिबैया तारों ने चमकीला सा आकाश पे जाल बिछाया तुमने क्यों वह गीत सुनाया तैर रही है शांति की लहरों पर जीवन की नैया तुम ही थे पतवार पति और तुम ही नाव खिबैया दुख की ऐसी चली हवाएं भंवर में आन फसाया तुमने क्यों वह गीत सुनाया सुबह सवेरे पवन ने फूलों के तलवे सहलाए जागे नींद के माते जब सबनम के मुंह दुलाये कली कली को देकर ओस ने आन जगाया तुमने क्यों वह गीत सुनाया फूल खिले थे डाली डाली सुंदर रंग रंगीले धानी सुर्ख गुलाबी कारे ऊदे नीले पीले एक कमल था आशा का सो वो भी अब कुंभलाया तुमने क्यों वह गीत सुनाया सुबह का तारा खुश्क सी टहनी के पीछे मुस्काए करवट लेकर याद पिया की रह रह कर पाए मन में दुख की बदली उठी नैनन मेंह बरसाया तुमने क्यों वह गीत सुनाया भक्तों को सुनोगे उनके गीत को सुनोगे तो पीड़ा जगेगी विरह की अग्नि भपकेगी भक्त तो अपने शब्द तुम्हारे भीतर ईंधन की तरह डालते हैं कि तुम्हारे भीतर एक आग बबक उठे ऐसी आग जो परमात्मा के सिवा फिर कोई और ना बुझा सकेगा गुरु जिस आग को लगाता है परमात्मा उस आग को बुझाता है सदगुरु वही है जो तुम्हारे भीतर आग लगाते लेकिन तुम तो गुरुओं के नाम पर उनके पास जाते हो जो तुम्हें सांत्वना देते आग नहीं संतोष देते हैं सत्य नहीं थपकियां देते हैं लोरी सुनाते परदेश बसे पिया की याद नहीं दिलाते संतों से तुम्हारी आशा यही होती कि वहां जाएंगे तो थोड़ा संतोष थोड़ी सांत बना एक मित्र का बेटा गुजर गया वो मेरे पास आए और कहा कि संतोष के लिए आया हूं सांत्वना के लिए आया हूं बड़ा पीड़ित हूं जवान बेटा चल बसा मैंने कहा फिर तुम गलत जगह आ गए फिर तुम्हें तो कहीं और जाना था बहुत साधु संत हैं इस देश में कोई कमी और मैं तो उन साधु संतों की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा हूं कुंभ का मेला करीब था मैंने कहा तुम कुंभ के मेले चले जाओ वहां जितना सांत्वना जितना संतोष चाहिए देने वाले मिल जाएंगे साधु संत पंडित पुरोहित मेरे पास आए हो तो मैं तो तुम्हें और आग दूंगा मैं तो तुमसे यह कहूंगा कि बेटा तो चल बसा जरा सोचो कि जब बेटा तक चल बसा तो बाप होकर तुम कितनी देर बचोगे वो तो एकदम नाराज हो गए कि आप भी क्या बात करते हैं। मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं सब तरह ठीक हूं और ऐसी अपसगुन की बात करते लोग ये सुनना नहीं चाहते कि तुम भी नहीं बचोगे मैंने उनसे कहा तुम चाहे सुनो चाहे ना सुनो मैंने तो कह दिया कान में तुम्हारे पढ़ भी गया याद भी तुम्हें रहेगा भूल भी ना सकोगे तुम बचोगे नहीं कोई नहीं बचता बेटा याद दिला गया इस अवसर पर तुम क्यों शांत बना खोज रहे हो परमात्मा को खोजो सांतवना को नहीं उसको खोजो जो कभी नहीं मरता अमृत को खोजो मृत्यु याद दिला गई बेटा मर गया बेटा तुमसे ज्यादा स्वस्थ था या नहीं उन्होंने कहा यह बात तो ठीक है कौन सी बीमारी थी बेटे को कोई बीमारी ना थी अचानक हृदय गति बंद हो जाने से मृत्यु हुई मैंने कहा बेटा मर गया केवल 45 साल का था तुम 75 साल के हो तुम अभी ये आशा बांधे बैठे हो कि जियोगे मगर लोग सांत्वनाएं चाहते हैं। वो एमपी थे संसद के सदस्य थे सबसे पुराने सदस्य थे संसद के पिता कहे जाते थे क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से वो पार्लियामेंट के सदस्य थे वो कोई पचास साल से पार्लियामेंट के सदस्य थे पहले अंग्रेजों की पार्लियामेंट के सदस्य रहे फिर कांग्रेस के सदस्य रहे मगर सदस्य थे इस पचास साल में एक बार भी वो हारे नहीं बड़े धनी थे सुविधा थी सब व्यवस्था थी दिल्ली गए वहां आचार्य तुलसी को मिले आचार्य तुलसी ने आंख बंद की और कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हारा बेटा साथ में स्वर्ग में देवता होकर पैदा हुआ है चित्त उनका बाग बाग हो गया इसको कहते हैं सांत्वना इसको कहते हैं संतों का मिलना मेरी उन्हें याद आई होगी कि मैं कि बोला कि तुम भी ना बचोगे और ये है संत एक कि जिसने फौरन आंख बंद की सूक्ष्म लोक की यात्रा की फौरन खबर लाया कि साथ में लोग आए तो मुझसे कहा कि इसको कहते हैं संतत्व आचार्य तुलसी में मेरी बड़ी श्रद्धा जग गई मैंने कहा क्या हुआ उन्होंने कहा कि उन्होंने जल्दी से आंख बंद की बड़ी अद्भुत उनकी क्षमता एक क्षण नहीं लगा एकदम साथ में स्वर्ग लौट के आए और बोले कि तुम्हें चिंता की कोई बात ही नहीं तुम्हारा बेटा साथ में स्वर्ग में देवता हुआ मैंने कहा कि अब मैं आपको एक और संत का नाम सुझाता हूं मेरे एक परिचित फकीर थे राम उनका नाम मैंने कहा आप इलाहाबाद कभी जाएं तो राम से मिल लेना वो बहुत पहुंचे फकीर है तुलसी उनके मुकाबले कुछ भी नहीं तुलसी तो केवल में तक जाते वो सात सौ तक यात्रा करते तुलसी जी की यात्रा कोई बड़ी यात्रा नहीं में स्वर्ग तक तो कोई भी चला जाता है ये तो छोटे मोटे संतों का काम उन्होंने कहा क्या सात सौ स्वर्ग होते मैंने कहा सात सौ स्वर्ग और सात सौ नर्क वो राम उस धंधे में बहुत कुशल इस बीच राम मुझे मिलके गए थे तो मैंने उन्हें समझा दिया था कि तुम क्या क्या कहना वो गए राम से भी मिले राम ने आंखें बंद की डोले हाथ पर हिलाए खड़े हो गए प्रभावित हुए इससे कि तुसी तुसी तो बस सिर्फ बैठ के एक मिनट में आंख खोल दिए थे और ये आदमी जरूर कहीं जा रहा है चक्कर मारा खड़े हुए आंख बंद की खोली ऊपर देखा आकाश की तरफ देखा पाताल की तरफ देखा सब उनको मैंने कहा था कि ये ये करना तुम तो। फिर उन्होंने कहा कि क्षमा करिए सत्य कहूं कि सांत बना अब जब कोई ऐसा पूछे कि सत्य कहूं कि सांत बना तो किसकी हिम्मत जो कहे कि सांत बना दो सत्य ना कहो तो उन्होंने कहा सत्य कहिए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का है प्रेत हो गया है और तुम्हारे गांव से सात मील दूर फला फला नाम के गांव में एक बगीचा है उसमें पीपल के एक वृक्ष पर निवास कर रहा है उन्हीं का बगीचा था मैंने सब उनको पता दे दिया था कि कहा का नाम पीपल का वृक्ष वो तो बहुत घबरा गए लौट के मुझसे आया कहा भिजवा दिया इस आदमी ने सब खराब कर दिया और ये आदमी सच्चा भी मालूम पड़ता है क्योंकि ठीक ठीक सात मील ही दूर गांव है और गांव का नाम और बगीचा और पीपल का झाड़ है वहां पीपल का झाड़ बड़ा पीपल का झाड़ बहुत प्राचीन और उसी पर वो कहता है कि तुम्हारा लड़का भूत हो गया अब मैं कभी अपने उस गांव भी ना जा सकूंगा डर के मारे वो बगीचा बेचना है हमें उसे निकाल ही देना ठीक है और वो इतने डरने लगे कि बेटा भूत हो गया और साथ मील कोई लंबा फासला भूतों के लिए क्या एक सेकंड में आ जाए मैंने उनसे कहा आप जाओ या ना जाओ बेटा आ सकता है आप रात ताला कुंजी लगा के ठीक से सोया करें किसी दिन आके ऊधम मचा दे झंझट खड़ी कर दे पर उन्होंने कहा कि आपने भेजा क्यों इस आदमी के पास मैं तो तुलसी जी से बिल्कुल सहमत हो गया था मैंने उनसे कहा कि नुलसी जी सही है ना वो राम सही है राम ने जो भी कहा वो मेरा सिखाया हुआ है। और तुलसी जी ने वही कहा जो आप सुनना चाहते थे वो आपका सिखाया हुआ है सीधी सी बात इतनी है मृत्यु अनिवार्य है तुम्हें भी मरना होगा तैयारी करो बेटा तो गया तुम तैयारी करो नहीं सुना मेरे पास आना जाना कम कर दिए ऐसे आदमी के पास कोई जाता है जो बार बार क्योंकि जब भी वो आते मैं उनको याद दिलाता तैयारी शुरू की है नहीं क्या इरादे हैं सदा रहोगे आखिर मर गए मरते वक्त जो उनके पास थे उन्होंने मुझे कहा कि आपकी मरते वक्त याद की और कहा काश मैंने उनकी सुनी होती लेकिन सुनना तो दूर मैंने उनके पास भी जाना बंद कर दिया काश मैंने उनकी सुनी होती तो आज शायद कुछ लेके जाता खाली हाथ जा रहा हूं लेकिन लोग सांवना चाहते हैं इसलिए पलटू कहते हैं पलटू दास के सबद विरह के सागर हो याद रखना नाराज ना हो जाना ये तो विरह के सागर है लेकिन जो विरह के सागर में डुबकी लगाएगा वो मिलन के सागर को उपलब्ध हो जाता है प्रेम बाण जोगी मारल हो कस के ही अमोश पलटू दास कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मेरे गुरु ने मेरे साथ किया प्रेम बाण जोगी मारल हो कस के ही आमोर्श ऐसा कस के तीर मारा है मेरे हृदय में मेरे गुरु ने कि आर पार हो गया वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा प्रेम बाण जोगी मारल हो कस के ही आमोर्श जोगी के लाल लाल आखियां हो जस कमल के फूल जब मैंने अपने गुरु को देखा था और उनकी मदमस्त आंखें देखी थी लाल लाल आंखें जैसे कमल के फूल खिले हो सभी से मैं उनका दीवाना हो गया वो मस्ती वांखों में छाई हुई शराब वो किसी परलोक का नशा वो खुमार वो उनकी चाल वो उनका उठना वो उनका बैठना जोगिया के लाल लाल अंखियां हो उनकी आंखें लाल थी किसी रंग में डूबी थी जैसे सुबह का सूरज आंखों से निकल रहा हो कि जैसे प्रभात प्राची पर फैली हो जस कमल के फूल जैसे कमल के लाल लाल फूल ऐसी उनकी आंखें गहरे रंग चुना है सन्यास का इसीलिए ये मस्ती का रंग है ये वसंत का रंग है ये मधमाते लोगों का रंग है ये पियकड़ों का रंग है ये शराब का भी रंग है जिन्होंने पिया है जिन्होंने परमात्मा को थोड़ा सा भी पिया है वे कहीं पैर रखते हैं और कहीं उनके पैर पड़ते प्रेम बाण जोगी मारल हो कस के ही मोर जोगिया के लाल लाल अंखियां हो जस कमल के फूल हमरी सुरख चुनरिया हो दोनों भय तूल और जो प्रेम बाण मार दिया तो हमारी चुनरिया भी सुरख हो गई खून से रंग गई फवारा छूट उठा हमारी सुरख चुनरिया हो दोनों भय तूल और जब गुरु की लाल आंखें जैसे कमल के फूल खेले हों, और हमारी लाल चुनरिया दोनों मिलके एक हो गए लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल जोगिया के छलवा हो आपन पटचीर दोनों के सियब गुदरिया हो होइ जाओ फकीर और तब हम दोनों मिलके एक हो गए उनकी मृगछाला और अपने फटे हुए वस्त्र दोनों को मिला के हमने गुदड़िया बना ली गुरु के साथ एकम एक हो गए उनकी मृगछाला और अपने वस्त्र दोनों को सीख एक ही गुदड़िया बना ली जब तक शिष्य और गुरु एक ही न हो जाएं। फासला ही ना बचे दूरी ही ना बचे भेद ही ना बचे संदेह शंख्या तर्क वितर्क विवाद बहुत पीछे छूट जाए तभी वह परम अनुभूति घटित होती तभी वे द्वार रहस्यों के खुलते गगना में सिंगिया बजाई हो ताकिन मेरी ओर और जब ऐसी एकता घटी तब गुरु ने गगन में चढ़ के नाद किया गगना में सिंगिया बजाईन हो ताकिन मोरी और, और आकाश से मेरी तरफ देखा सारा आकाश जैसे मुझे देखने लगा जैसे सारा आकाश मेरा गुरु हो गया जैसे सारे आकाश के तारे मेरे गुरु की आंखें हो गए और आकाश में जो अनाहत का नाद है वो मुझ पे बरसने लगा गगना से सिंगिया बजायन हो ताकिन मेरी ओर और।, और तब पहली दफे मैंने देखा कि जिसमें मैं डूब गया हूं वो मेरा गुरु ही नहीं वह परमात्मा भी है अकार नहीं है कि शिष्यों ने अपने गुरु को परमात्मा कहा है कारण नहीं है कि कबीर ने कहा गुरु गोविंदोई खड़े काके लागू पाऊ बलिहरी गुरु आपनी गोविंदियों बता गुरु इशारा है सिर्फ एक द्वार जिससे पार होकर परमात्मा मिलता है चंचल बादल झूम के छाए गाये मन मतवाला पल पल आंचल उड़े हवा में छल के रूप का प्याला मीठे मीठे गीत सुनाए ये नदिया का शोर उल्टा बादल देख देख के नाच उठा मनमोर सावन की अलबेली रुतने कैसा रंग निकाला चंचल बादल झूम के छाए गाये मन मतवाला यूं मेरी मखमूर जवानी हवा में तीर चलाए जैसे एक अनदेखा सपना आंखों में लहराए बिना मीत के प्रीत निभाऊं मेरा प्यार निराला चंचल बादल झूम के छाये गाए मन मतवाला एक अनदेखे प्यार को मेरा प्यार भरा दिल तरसे छाई है घनघोर घटा पर क्या जाने कब्बर से सोच रही हूं किसे बनाऊं जीवन का रखवाला चंचल बादल झूम के छाए गाये मन मतवाला जल्दी ही रोना गाने में बदल जाता है जल्दी ही विरह की अग्नि से ही मिलन के कमल खिलोटते लेकिन तैयारी चाहिए डूबने की तैयारी गुरु की मस्ती में मस्त हो जाने की तैयारी गगना में सिंगिया बजाइन हो ताकिन मोरी ओर चितवन में मनहर लियो हो जोगिया बढ़चोर और वो जो आंखें आकाश से मेरी तरफ झांकी मेरा हर लिया मन जोगिया बड़ चोर गुरु बड़ा चोर निकला हम तो भगवान को भी चोर कहते हरि का अर्थ होता चोर हर लेने वाला दुनिया की किसी भाषा में भगवान के लिए ऐसा प्यारा शब्द नहीं है जैसा हमारी भाषा में हरि हरि का कोई मुकाबला ही नहीं अच्छे अच्छे शब्द हैं मुसलमानों के पास सौ शब्द हैं अच्छे अच्छे शब्द हैं करुणावान दयावान रहीम रहमान न्यायकर्ता बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं मगर हरि के मुकाबले एक बिन ही सौ ही शब्द फीके पड़ जाते चोर ये प्रेम की भाषा हुई वो ज्ञान की भाषा न्याय करता, करुणावान दयावान इत्यादि इत्यादि वो भाषा बुद्धि की जितनी अच्छी अच्छी बातें सब परमात्मा को बता दी लेकिन प्रेमी एक बात जानता है कि वो हमारे हृदय को चुरा लेता है इससे बड़ा उसका और कोई गुण नहीं और सब गुण पीछे आते पहले तो यह घटना घटती वह हमारे हृदय को चुरा लेता है पूछता भी नहीं और चुरा लेता है आज्ञा भी नहीं लेता और चुरा लेता है हमें पता ही नहीं चलता कि कब चोरी हो गई जेब कट जाती है तब पता चलता है बड़ा कुशल चोर है और गुरु तो केवल उसका प्रतिनिधि है तो गुरु की भी कला चुराना है चोरी है गंग जमुन के बिचवाह हो बहे झिरझ नीर। ते ठैया जोरल सने यहा हो हरि ले गयो पीर। गंग जमुन के बिचवा हो बहे नीर। इस प्रतीक को समझना प्रयाग को हम महातीर्थ कहते हैं यह भौतिक प्रयाग से प्रयोजन नहीं भौतिक प्रयाग तो केवल प्रतीक एक आध्यात्मिक बात को प्रकट करने का उपाय है कहते हैं प्रयाग में तीन नदियों का मिलन हो रहा है गंगा यमुना और सरस्वती गंगा और यमुना दिखाई पड़ती सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती सरस्वती अदृश्य है ऐसी ही दशा प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति प्रयागराज उसमें भी तीन धाराओं का मिलन हो रहा है देह दिखाई पड़ती मन भी दिखाई पड़ता है यह गंगा या मुना और इन दोनों के बीच में झरझर नीर बह रहा है चैतन्य का वो दिखाई नहीं पड़ता उस चैतन्य का नाम ही सरस्वती है इसलिए सरस्वती को हमने ज्ञान की देवी कहा है प्रज्ञा की देवी गुरु ने पहचान करवा दी गंगा जमुना को अलग छांट के बता दिया और दोनों के बीच में छिपी हुई अद्रश्य चेतना की धार साक्षी से मिलन करवा दिया गंग जमुन के बिचवा हो बहे झिरझिर नीर, जोरल सनेहैया हो हरि ले गए ओ पीर गुरु ने उसी ठाव से हमें जुड़ा दिया उसी मंजिल पर पहुंचा दिया उस अदृश्य अगोचर अनिर्वचनी उसको ठैया कहा है ठाव कहा है तेई ठैया जोरल सनेहिया और कला यह है गुरु की कि प्रेम के माध्यम से उस ठाव तक पहुंचा दिया उस अदृश्य से अनिर्वचनी से मिलन करवा दिया वो भी प्रीति से प्रेम से ई ठैया जोरल सने्या हो हरी ले गए ओ पीर और हमारे हृदय कोई नहीं चुरा के ले गया उसी चोरी के साथ एक चोरी और भी हो गई हमारी सारी पीर हमारी सारी पीड़ा भी चुरा के ले गया पीछे रह गया सिर्फ आनंद का एक सागर जोगिया अमर मरे नहीं हो जवल मोरी आस और जिसने भी इस योग को जान लिया इस मिलन को जान लिया योग का अर्थ होता है मिलन जिसने भी स्वयं के और परमात्मा के मिलन को जान लिया उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं है वह अमृत को उपलब्ध हो जाता है जोगिया अमर मरे नहीं हो उज्वल मोरी आस करम लिखा बर पावल हो गावे पलटू दास पलटू दास कहते हैं घबड़ाना मत रास्ता अंधेरा हो चिंता न लेना कंट का कीण हो लौट मत जाना विरह की अग्नि सताए घबरा मत जाना ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है परमात्मा से मिलना ये तुम्हारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है कर्म लिखा बर पावल हो वो प्यारा मिलेगा यह तुम्हारी किस्मत में लिखा है देर अबेर तुम चाहो कितनी ही करो वो प्यारा मिलेगा यह तुम्हारा अधिकार है कर्म लिखा बर पावल हो यह विवाह होगा हां तुम चाहो तो स्थगित कर सकते हो बहुत दिनों तक जन्मों जन्मों तक वो तुम्हारी स्वतंत्रता है लेकिन एक दिन ये विवाह होगा फिर क्यों देरी करते हो विवाह होने दो ये रास रचने दो ये प्रीति जगने दो इस प्रीति के जगने के बाद इस मिलन के होने के बाद तुम पहली दफे जानोगे जीवन का अर्थ पहली दफे जानोगे जीवन की महिमा पहली दफे जानोगे जीवन का काव्य संगीत जीवन का महोत्सव ओ तंबूर बजाते राही गाते राही जाते राही साजन देश को जाना मंडली मंडली चौखट चौखट झांझिन झाझिन डिग तट डिग तट मन की तान उड़ाना लेकिन मेरे दुखों के साझी मेरे दर्द न गाना ओ तंबूर बजाते राही गाते रही, जाते रही, साजन देश को जाना सोच भरे मुख जहर पिए मन उनकी आस बधाना जनन जनन जन जनन जनन जन गीत मिलन के गाना गली गली में सावन रुत की मस्त पवन बन जाना ओ तंबूर बजाते राही, गाते राही, जाते राही, साजन देश को जाना जीवन का एक ही लक्ष्य हो साजन देश को जाना ओ तंबूर बजाते राही गाते राही, जाते राही, साजन देश को जाना और कोई चीज इस परम लक्ष्य में बाधा न बने धन पद प्रतिष्ठा और कोई चीज इस परम लक्ष्य में बाधा ना बने परिवार परिजन मित्र और कोई चीज इस परम लक्ष्य में बाधा ना बने इसका स्मरण रखना हजार बाधाएं हजार प्रलोभन तुम्हारी अवस्था ऐसी जैसे छोटे से बच्चे की मेले में हो जाती जहां खिलौनों ही खिलौनों की दुकानें लगी इस दुकान की तरफ खींचता है कि ये खिलौना खरीद लूं उस दुकान की तरफ खींचता है कि वो खिलौना खरीद लूं सारे खिलौने खरीद लेना चाहता है ऐसी तुम्हारी दशा है संसार मेला है दुकानों पर खिलौने ही खिलौने टंगे तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौने मन भावक खिलौने मगर सब खिलौने हैं कितने ही खिलौने खरीद लो सब टूट जाएंगे सब यहीं पड़े रह जाएंगे और तुम्हें खाली हाथ जाना होगा और खाली हाथ नहीं जाना है कष्ट करो संकल्प लो खाली हाथ नहीं जाना है ओ तंबूर बजाते रही गाते रही जाते रही साजन देश को जाना मंडली मंडली चौखट चौखट झाझिन झाझिन दिग तट दिग तट मन की तान उड़ाना लेकिन मेरे दुखों के साझी मेरे दर्द न गाना ओ तंबूर बजाते राही गाते रा जाते राही साजन देश को जाना सोच भरे मुख जहर पिए मन उनकी आस बंधाना जनन जनन जन जनन जनन जन गीत मिलन के गाना गली गली में सावन रुत की मस्त पवन बन जाना ओ तंबूर बजाते राही गाते राही जाते राही साजन देश को जाना आज इतना नहीं